निषद, यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर तीन भाग दो श्रेय और प्रेय की समझ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 भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है ये दो शब्द बड़े कीमती है श्रेय और प्रे श्रेय से अर्थ है वो जो श्रेष्ठ है, वो जो सत्य है वो जो परम आत्यंतिक है शुभ है शिव है। और प्रे से अर्थ है वो जो प्यारा है प्रिय है चित्त को प्रसन्न करता है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 कौन आटा डाल के बैठता है नदी के किनारे मछलियों को खिलाने कांटा डाल के बैठते हैं लोग लेकिन मछली कांटे को पकड़ेगी नहीं मछली आटे को पकड़ना चाहती, तो सीधी बात है सीधा गणित है कि आटे को ऊपर और कांटे को भीतर कर दो। हम सब पूरे जीवन यही कर रहे हैं इसे थोड़ा समझें क्योंकि जीवन के गहरे मन शास्त्र से संबंधित ये बात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 अमेरिका में 100 विवाह में से 50 के तलाक हो जाते और जो 50 के नहीं होते वो आप यू मत समझना कि वो बड़े सुख में रह रहे हैं वो सिर्फ तलाक की हिम्मत नहीं जुटा पाते कुछ अड़चने हैं सिर्फ कहानियों में या फिल्मों में खासकर भारतीय फिल्मों में विवाह पर सब खत्म हो जाता है उसके पास दोनों सुख से रहने लगे कोई कभी नहीं रहता कि राजा रानी का विवाह हो गया और उसके बाद वो दोनों सुख से रहने लगे इस पर कहानी खत्म हो जाती असल में कहानी यहीं से शुरू होती सारा उपद्रव यहाँ से शुरू होता इसके पहले तो प्राथमिक भूमिका थी आटा था कांटा तो यहां से शुरू होता जहां दो व्यक्ति साथ होते पश्चिम में विवाह टूट रहा है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 जितने जितने करीब आते हैं स्वप्न खो जाते हैं जैसे इंद्रधनुष के पास जाएंगे इंद्रधनुष खो जाया वो सिर्फ दूरी से ही दिखाई पड़ता है पास जाने की भूल मत करना जीवन में सब तरफ ऐसा है न केवल ऐसा पति पत्नी के बीच मित्रों के बीच गुरु शिष्यों के बीच नेताओं अनुयायियों के बीच सब तरफ जहां भी संबंध है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 कारीगरी, बुरे आदमी की भी कला है जिससे प्रेम मिलता है उस ज्ञान का नाम अविध्या है इसे अगर समझें तो बड़ी मुश्किल होगी इसका मतलब होगा कि सारा विज्ञान अविध्या है पूरी साइंटिफिक नॉलेज क्योंकि उससे प्रे मिलता है श्रेय नहीं मिलता ज्यादा से ज्यादा प्री वस्तु में मिलती है, लेकिन आत्मा तो नहीं मिलती विज्ञान अविद्या का हिस्सा है विद्या हम उसे कहते हैं जिससे आत्मा मिलती विद्या हम उसे कहते हैं जिससे व्यक्ति प्री का मोह छोड़ देता शुभ की खोज करता है सत्य की खोज करता है वो जो प्री का की मिठास है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 ठीक वैसे ही ठोकरे खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते और कष्ट भोगते बड़ी अद्भुत बात यम ने कही यम ने कहा कि बहुत हैं जो बुद्धिमान पंडित जो अपने को ज्ञानी मानते लेकिन उनका सारा ज्ञान अविद्या का है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 से सत्संग हो जाता है रात्रि के ध्यान के संबंध में दो बातें समझ लें रात्रि का ध्यान त्राटक का प्रयोग है लेकिन बहुत अनूठा और बहुत शक्तिशाली पहले चरण में पंद्रह मिनट तक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 तो कंजूसी ना करें और डरे ना कि कोई क्या कहेगा छोटे बच्चों की तरह आनंद को प्रकट करें दिस मेडिटेशन हैज थ्री स्टेप्स फर्स्ट फिफ्टीन मिनिट्स स्टेप यू हैव टू स्टेयर एट मी विदाउट ब्लिंकिंग इवन इफ टीयर्स कम डाउन टू द आईस यू हैव टू स्टेअ मी